ओम सह नव सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीत मेदा शांति ही, शांति ही, शांति ही। हा जी जी हाँ हाँ कौन से अध्याय के छठे अध्याय के दूसरे में आज है रही है संख्या सुखाद राग त जाति विशेषाच वहाँ आये स्पष्ट अच्छा और वो जो लिखी हुई है उसमें भी इसी तरह किसी का मत देखते अच्छा ठीक ठीक है थीक है करें अध्यायः तत्र लक्षणानि तृतीयध्याण उत्तरा उद्देश्यक्रमे अंतर्द्रव्यम आत्मा लक्ष्य पीठ आरचयती बाह्य द्रव्या लक्षण ने उक्त बाह्य द्रव्यों के लक्षण बता चुके हैं अधुना अब उद्देश्यक्रमेण उद्देश्य के क्रम से अंत द्रव्यम आंतरिक द्रव्य आत्मा को लक्ष्य लक्षित करके सूत्रकार भूमिका को प्रस्तुत करते हैं पीठम का मतलब भूमिका आरचेति प्रस्तुत करते हैं हो सूत्र स्पष्टे सूत्रबोलिए प्रसिद्धाइंद्रिया इंद्रियों के अर्थ प्रसिद्ध हैं ये कहना चाहते हैं इंद्रिया ग्राणादी तदर्थ गसाय प्रसिद्धा प्रकृष्ट सिद्धा सके ग्राणादि जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और उनके जो विषय है तदर्थाह उनके जो विषय है गंध रस आदि ये प्रसिद्ध हैं यानी प्रकृष्ट सिद्धाह अच्छी प्रकार से लोक में सब लोग जानते हैं क्रमेना एकेकस्य इंद्रियस्य एकेक विषय व्यवस्थाया प्रज्ञाता सही और ये भी प्रसिद्ध है क्रम से एक एक इंद्रिय एक एक एक एक, एक, एक, एक इंद्रिय़ का एक एक विषय ये व्यवस्था के रूप में सब लोग जानते हैं यानी नेत्र से रूप को ही देखते हैं ये सब जानते हैं नाक से गंध को ही सूंघते हैं ये जानते हैं जीव से रस को ही चखते हैं ये जानते हैं ठीक है ना और त्वचा से स्पर्श को जानते हैं और कानों से शब्द को सुनते हैं ऐसा सब लोगों को पता है ये प्रसिद्ध है ये कहना चाहते हैं इंद्रियां और उनके अर्थ ये दोनों लोक में प्रसिद्ध हैं ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ सरल है इंद्रियां और उनके अर्थ जिनको विषय कहते हैं इंद्रियां और विषय रूपी अर्थ प्रसिद्ध हैं ठीक तो प्रसिद्धा इंद्रियार्था अगला सूत्र बोलिए इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रिया इंद्रियार अर्थांतर से हेतु हे तो जो इंद्रियां और उन, उन इंद्रियों के विषय जो प्रसिद्ध है ये जो कह रहे हैं इसको ध्यान में रख के अर्थांतर आत्मा को सिद्ध किया जा रहा है इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यो से हेतु इंद्रिया तदर्था च प्रसिद्धि इंद्रिया तदर्था च इंद्रिया और उनके जो अर्थ है उन अर्थों की जो प्रसिद्धि है प्रसिद्धि ज्ञानम्। इंद्रियां और इंद्रियों से होने वाले विषयों का जो प्रसिद्धि है यानी ज्ञान या प्रसिद्धि शब्द से ज्ञान को लिया जा रहा है उसी को बोला है प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष यानी ज्ञान जो प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान अनुभूति उसी को स्पष्ट किया अनुभूति अथवा ज्ञानम ज्ञान भी कह सकते हैं तो प्रसिद्धि प्रत्यक्षता अनुभूति ज्ञानम जो कि इंद्रिय और उनके विषयों से होने वाला ज्ञान है ग्रादी इंद्रिए्यो गंधादि अर्थेभ्य भिन्नस्य वस्तुना आत्मद्रव्यस्य आत्मद्रव्य से हेतु साधक भवती और ये जो ज्ञान है ये हेतु बन रहा है साधक बन रहा है जो इंद्रिय और अर्थों से भिन्न किसी को सिद्ध करता है और वो कौन है वो आत्मा है ये कहना चाहते हैं तो ग्रानादि इंद्रिय ग्रदि पांचों इंद्रियों से गंधादि अर्थेभ्य गंधादि पांच विषयों से भिन्नस्य वस्तुना भिन्न वस्तु को आत्मद्रव्यस्य जो कि आत्मद्रव्य है उस आत्मद्रव्य को सिद्ध करने में हेतु है साधक है कौन प्रसिद्धि ज्ञान इंद्रिया तु कर्णी अब स्पष्ट कर रहे हैं इंद्रिया तु कर्णानी इंद्रिया तो कर्ण हैं, यानी साधन है, है। कुठारादिवत साधना कुलाड़े आदि के समान वो साधन हैं, है साधना आत्मन आत्मा के इंद्रियां करण हैं कुठार आदि साधनों के समान आत्मा के लिए अथा गंधादि गंधादयो अर्था अथा और ये जो गंध रस आदि जो विषय है अर्थ हैं ये प्रयोजनानी प्रयोजनानी ही आत्मना ये आत्मा के प्रयोजन हैं गधादयो गंधादयो अर्थाह गंध रस आदि ये जो विषय है ये आत्मन प्रयोजनानी ये आत्मा के प्रयोजन हैं इनको प्राप्त करना चाहता है एवं इंद्रिया प्रयोगता तदर्था नाम प्रयोजना च उपभोक्ता एवं इस प्रकार से इंद्रिया प्रयोगता इंद्रियों का प्रयोग करने वाला है आत्मा और तदर्था नाम उन इंद्रियों के जो अर्थ है जो कि प्रयोजन उन प्रयोजनों का उपभोक्ता है उनको भोगेगा रूपरसादी को तो करण रूपे भ्रियभ्य तदर्थेभ्यो गंधादिभ्य प्रयोजन रूपेभ्यो भिन्न इति सिद्धम कहते हैं करण रूपभ्य इंद्रियभ्य इंद्रियाँ तो करण स्वरूप है यानी साधन स्वरूप है और तदर्थेभ्य उनके जो अर्थ जो गंधादि है जिनको प्रयोजन भी कहा है तो तदर्थ गंधादि रूप प्रयोजनों से भिन्न वो भिन्न है अलग है ऐसा सिद्ध हो जाता है हाँ जी हाँ द्रव्य नौ या दस मत बोलिए नहीं नौ ही द्रव्य है या क्यों बोलते हो ये वो एक अलग बात है <laughs> तो फिर ऐसा बोलो ना आ, आत्मा के <laughs> आत्मा परमात्मा को मिला करके दस द्रव्य इसलिए कि मैंने नौ दस नहीं मान दस माना, <laughs> तो माना। या यानी अगर नौ द्रव्य होते हैं ऐसा मैंने बोला तो यहाँ पर भी नौ द्रव्य पता है फिर मैंने पढ़ाते समय आत्मा शब्द से आत्मा परमात्मा को भी ग्रहण कर लिया जाए तो जाति में एक मान करके नो तो मान सकते हैं ना इसमें क्या दिक्कत है जैसे द्वैतवाद को स्वीकार करते हम लोग तो द्वैत जब हम मानते हैं तो द्वैत में आत्मा और परमात्मा को एक ही जाति में लेकर के दो पदार्थों को स्वीकार करते हैं ऐसा जब उसका विभाग करके जब व्याख्या करते हैं उसको फिर हम त्रैतवाद के नाम से प्रस्तुत करते हैं हाँ जी वायु हाँ जी आप और की नहीं। किसकी आप और क्यों नहीं आई है नहीं ना? आई ना उसके लक्षण बताए थे किन किस की देखिए पृथ्वी जल अग्नि यह बहुत स्थूल है इसलिए इनको उस तरह का सब सब लोग समझते हैं इसलिए उसकी अधिक परीक्षा नहीं की है उसके लक्षण और उनके स्वरूप को बता दिया वायु थोड़ा उनकी अपेक्षा से अधिक समझने योग्य है इसलिए उसकी परीक्षा की है और शब्द तो उससे भी अधिक कठिन है आकाश को लेकर के तो उसकी भी परीक्षा की है ऐसा नहीं कि उनको नहीं बताया बताया है जितना उनको बताना उतना बता दिया हाँ।, हाँ जी माने पार्थिव मानेंगे और क्या मानेंगे सामान्य शास्त्री तो पार्थिवी मानेंगे इसलिए पूछने के लिए कि इसको किस आधार, पे किस आधार पर पार्थिव माना जाए हाँ आधिक्यता से किसने कहा आपको देखिए आधुनिक दृष्टि से वहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु इस रूप में वो समझते नहीं है ना वो उनका अलग गणित है वो जो ये दिखने वाला जल है वो ज्यादा इसमें बता रहे हैं उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ना ये जो दिखने वाला जल ज्यादा है इसमें उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है जी ऐसा ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है पहले ये समझ समझ लीजिएगा जब शास्त्रकार यह कहता है पार्थिव शरीर यानी इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है ठीक है ना अब जो स्थूल पदार्थ हम हमको जितने भी देख रहे हैं उन सब में हम पृथ्वी तत्व को अधिक मानते हैं पकड़ में आ रहा है ना? वो पृथ्वी तत्व का ही अधिक है वो क्योंकि ज्यादा स्थूल है ना इसलिए उसको ज्यादा जितने भी संसार में आप पदार्थ देख रहे हो उसमें पार्थिव पृथ्वी तत्व ही ज्यादा है आप। देखिए वो वो उधर वैसा मत देखिएगा वो तो उसमें जल है हम मान रहे हैं ना उसमें कोई बात ही नहीं है लेकिन वो जल उस जल में पांचों तत्व मिले हुए है ये जो हमको जल दिख रहा है इस जल में पांचों तत्व मिल रहे हैं उस उस गणित को इसमें मत जोड़िए आधुनिक विज्ञान को इसके साथ मत जोड़िएगा उसे आपको पता नहीं लगेगा ठीक है वो अलग उनका अलग सिस्टम है ये, ये अलग सिस्टम है यहां पार्थिव पार्थिव का मतलब है पृथ्वी तत्व अधिक है यानी पंचमाभूतों से मिलकर के शरीर बना है तो पृथ्वी के जो परमाणु है वो ज्यादा है इसमें इसलिए उसको पार्थिव कहा ऐसा मानना है और पांचों तत्वों से मिले हुए इस जल जल को आप लेंगे तो वो बात नहीं बनेगी ना उसमें उस उसके, उसके, उसके बीच में तुलना मत करिएगा ये हमें कुछ पता नहीं है <laughs> नहीं। जी? ये हाँ जी जैसे पृथ्वी बनी है तो है हाँ पार्थिव हाँ तो तो अब जो ज्यादा मात्रा हाँ हाँ जल दिख रहा है क्योंकि तो इस जल में पांचो भूत है ठीक है इसमें ऐसा ही क्यों जल तत्व ज्यादा है हाँ ठीक है मान सकते जल तत्व इससे इस शरीर में ऐसा नहीं मान सकते ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ वहां आए तो यहाँ पर भी वो ऐसा नहीं कह सकते ना इसलिए उस आधुनिक विज्ञान को यहाँ मत मिलाइएगा क्योंकि हम शास्त्र की दृष्टि से कह रहे हैं क्यों हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है मापदंड नहीं है कोई ऐसा यंत्र नहीं है हम दिखा सके आपको भाई इस शरीर में पृथ्वी तत्व देखो यह ज्यादा है ऐसा हमारे पास कोई यंत्र नहीं है केवल हम शब्द प्रमाण को मान करके चल रहे हैं और जो आधुनिक विज्ञान है वो इस शास्त्र को मानता ही नहीं है वो अपने उनके मापदंड है उनके मापदंड में इसमें जल तत्व तो अधिक है तो हम आम, हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो जिसको जल कह रहे हो परमाणु वाला जल थोड़ा कह रहे हैं ये जो दिखने वाला जल को कह रहे हैं ठीक है चलिए चले मागे क्या भाई इंद्रियां तो अपने आप करण है साधन है ठीक है ना वो ये ज्ञान को क्या समझ समझेंगे ठीक है और विषय तो विषय ही है पर साधनों से जो विषयों को प्राप्त किया जा रहा है उससे जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान की जो अनुभूति हो रही है वो किसको हो रही है इंद्रियों को हो रही है या विषयों को हो रही है वो अनुभूति किसको हो रही है जो अनुभूति हो रही है जिसको हो रही है उसका नाम आत्मा है ये कहना चाहते हैं जी हाँ।, थीज़ी, थीज़ी, थीज़ी, थीज़ी है। हाँ जी ये कह रहे हैं एवं इंद्रिया नाम प्रयोगता इंद्रियों का प्रयोग करने वाला है कोई ठीक है तद अर्थान च उपभोक्ता और उन इंद्रियों के जो अर्थ है जो प्रयोजन के रूप में है उनका उपभोग करने वाला कोई है वो कौन है जो भी उपभोग करता है यानी रूप रस गंध आदि विषयों का उपभोग करने वाला कौन है इंद्रियां क्या है इंद्रियां तो नहीं करती है वो तो इंद्रियां ग्रहण कराने के साधन है और विषय तो अपने आप में विषय है ही विषय अपने आप को उपभोग नहीं कर सकते इंद्रियां जो है साधनों ने कारण से वो खुद उपयोग उपभोग नहीं कर सकते फिर यह उपभोग करने वाला कौन है जो उपभोग हो रहा है उपभोग का मतलब जो अनुभूति हो रही है विषयों का वह अनुभूति किसको हो रही है जिसको हो रही वही आत्मा है ऐसा सिद्ध होता है हा जी तो मन को लेकर के आ तो मन के लिए बोला ही ना न्याय दर्शन में मैं तो स्पष्ट कर दिया है ना हाँ तो आगे तो आएगा ना आगे मन को लेकर के भी बात कर लेंगे ठीक है ये तो आपने पढ़ लिया सारा न्याय दर्शन इसलिए आपको सामान्य बात सी लग रही है आप न्याय दर्शन नहीं पढ़ते कोई दर्शन नहीं पढ़ते तब पता लगता कि ये सामान्य बात है या विशेष बात है शास्त्रों को पढ़ने के बाद तो सामान्य तो लगेगा नहीं आपको जो यहाँ कोई वक्ता योग दर्शन के बारे में कोई प्रवचन करे तो आपको तो सामान्य लगेगा क्योंकि आपने पढ़ लिया और सुनते ही वर्षो से सुनते हुए आ रहे हैं कड़ में आ रहा है अब जब नया आदमी सुनता है तो उसके लिए तो बड़ा विशेष लगेगा क्योंकि वो पहली बार सुन रहा है चले सूत्रार्थ इंद्रियों से गंधादि विषयों का ज्ञान होना इंद्रियों से गंधादि विषयों का ज्ञान होना इंद्रियों से गंधादि विषयों का ज्ञान होना इंद्रियों और गंधादि विषयों से इंद्रियों और गंधादि विषयों से इंद्रियों और गंधादि विषयों से भिन्न वस्तु की सिद्धि में इंद्रियों और गंधादि विषयों से भिन्न वस्तु की सिद्धि में ज्ञान हेतु साधक बनता है ज्ञान हेतु या साधक बनता है हां चलाइए सूत्र स्पष्ट हो गए हाँ जी सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए हां जी इंद्रियों से गंधादि इंद्रियों से गंधादि विषयों का ज्ञान होना यह ज्ञान होना इंद्रियों और गंधादि विषयों से भिन्न वस्तुओं की सिद्धि में हेतु बनता है कारण बनता है पकड़ में आ रहा है इसको थोड़ा कम कर लो आवाज ज्यादा है क्या कह रहे हैं हाँ उसको भी चलाइए वेदनिष्ठ जी इंद्रियों से गंधाधि विषयों का ज्ञान हो रहा है ठीक है ना ज्ञान किससे हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है ठीक है ना इसलिए जिसके माध्यम से हो रहा है वही अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि वो साधन है और किसका ज्ञान हो रहा है गंधाधि विषयों का हो रहा है इसलिए गंधादि भी जान नहीं सकते तो इन दोनों से भिन्न कोई और है जिसको ज्ञान हो रहा है उसको आत्मा कहते हैं ये कहना चाहते हैं अब? अब आगे अत्र शंकते इस संदर्भ में शंका उत्पन्न होती है बोलिएगा सो so, अनपदेश जो आपने दूसरे सूत्र में आत्मा की सिद्धि में जो हेतु दिया है वो हेतु अहेतु है अनपदेश का मतलब है अहेतु है हेतुआभाष है स अनपदेश स येशो अहेतुहु जो आपने हेतु दिया है इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ये जो प्रसिद्धि को लेकर के आपने जो हेतु दिया है वो अहेतु है इसलिए कह रहे हैं इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ये हेतु नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता यत यही तो इंद्रिया शरीरांगा इंद्रिया तो शरीर के अंग हैं शरीरम आश्रयती शरीर के आश्रित रहती हैं शरीरम आश्रयती शरीर के आश्रित रहती हैं इंद्रिया तथा इंद्रियार्थाश्च भौतिका और इंद्रियों के जो अर्थ है विषय है वो भौतिक हैं इंद्रियर्गृहते और वो भौतिक होने से इंद्रियों से गृहित होते हैं शरीरमअपी भौतिकम शरीर भी भौतिक है तस्मात् इसलिए शरीर में वाचेत शरीर ही चेतन है इंद्रिया आश्रय शरीर में वा चेतन शरीर को ही चेतन कहना चाहिए इंद्रिया आश्रय्वाद न तद भिन्नम अर्थांतरम अपेक्षते वो तो कहते हैं इंद्रिया आश्रय्वाद इंद्रिय और अर्थ का आश्रय होने से कौन शरीर तद भिन्नम उस शरीर से भिन्न अर्थांतरम न अपेक्षित शरीर से भिन्न और किसी अर्थ को वस्तु को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है शरीर को ही चेतन मान लो ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है हाँ जी हाँ ठीक है उसमें क्या दिक्कत है मतलब कोई चेतन अलग वस्तु को मानने की क्या आवश्यकता है जो कुछ भी यही है नहीं शरीर में भी बहुत ही कम वो तो मान रहा है भाई चेतन कोई उसका मत ये है चेतन नामक दूसरा कोई तत्व नहीं है जो कुछ भी यही है इसी को चेतन मान लो इसी को जड़ मान लो इसी को सब कुछ मान लो जी कुछ हाँ जो कुछ मानना यही है अलग से कोई चेतन की आवश्यकता नहीं है ये उसका अर्थ है स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ लिखिएगा आप द्वारा उक्त इंद्रियार्थ प्रसिद्धि रूपी हेतु आप द्वारा कहा गया उक्त ना लिख करके कहा गया लिख सकते हैं आपके द्वारा कहा गया इंद्रियार्थ प्रसिद्धि रूपी हेतु अहेतु है ठीक है जी तो इंद्रिया प्रसिद्धि का मतलब है ज्ञान होना आप ऐसा भी लिख सकते हैं इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होना यह जो ज्ञान होना हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है वह अहेतु है ऐसा भी एक सूत्रार्थ लिख सकते हैं इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होना इस ज्ञान होना रूपी हेतु को आपने जो प्रस्तुत किया है इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होना इस ज्ञान होना रूपी हेतु को जो प्रस्तुत किया है वह अहेतु है अर्थात हेतुआभास है स्पष्ट हो गए जी हा जी कौन सा ऐतवाभाष पूर्व पक्षी दिखा रहे हैं ना इंद्रियार्थ प्रसिद्धि रूपी जो हेतु दिया है वो एतवा भाष है क्या जी किन एतवा भाषों के हाँ तो उन्हीं में आएंगे और कहा जाएगा अच्छा ये पूछो ना यानी पांचो एतवाभा बताइए कौन कौन से है साध्य के समान होने से साध्य सम हकरण हाँ। सम कालातीत अनेकांतिक तो ये साध्य सम है साध्य सम्वाभा है क्योंकि अभी ये सिद्ध नहीं है ना कि जड़ ही चेतन है ये तो सिद्ध ही नहीं है मतलब उसी को आप चेतन मान लो ये कहना चाह रहे हैं ना भाई ये, ये तो यही तो सिद्ध करना है हमको हम ये कहना चाह रहे हैं शरीर से आत्मा अलग है ठीक है आप कह रहे हैं शरीर ही आत्मा है ठीक तो है ना ये तो साध्य समय है ना यही तो सिद्ध यही तो सिद्ध करना है अमारे, अमारे हमने तो दिया उसको उसको हेतवा कह रहा है ना तो ज्ञान होना प्रसिद्धि को हेतु बोल रहा है तो अब वो ज्ञान होना को हेतु कह रहा है बोला है है बोल सकता जब इसका खंडन करे किसका खंडन करे जो हमने ज्ञान हेतु दिया हुआ है खंडन करके हाँ हेतु सकता है कि नहीं वो ऐसा कोई नियम नहीं है वो आप सद हेतु देने के बाद भी उसको एतवाबास कह सकता है वो उसको कहने में क्या दिक्कत है देखिए नहीं ये यहाँ पर उसने केवल हेतु को हेतु बता दिया बस और ये कौन सा हेतु है ये अभी हाँ देखिए वो आप अहेतु का मतलब क्या है हेतु जो हेतु नहीं है उसको अहेतु कहा जा रहा है मतलब जो हेतु नहीं है वो अहेतु है अर्थात हेतु आभा है यानी हेतु जैसा दिख रहा है लेकिन वो हेतु नहीं है ऐसा उसका, उसका कथन तो है मैं समझ रहा हूँ आपकी बात आप जो कहना चाह रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ लेकिन यह केवल ये कह रहे हैं वो अहेतु का मतलब हेतु बस केवल हेतु कह कथन कर रहा है कौन सा किसमें जाएगा वो एक अलग बात है ये, ये तो आप, अपनी ओर से कह रहा है उस, उसी के लिए समाधान करना समाधत्ते चतुर्वी सूत्रे समाधान चार सूत्रों के माध्यम से वो कर रहा है बोलिएगा कर्ण नहीं कारण कारण अज्ञात इति अनपदेशः ये चार सूत्र उसके समाधान में दिया है एक वाक्यता अस्त इनमें रूपता है तो कारण अज्ञाना कारणों में ज्ञान ना होने से आपका कथन अयुक्त है यानी ज्ञान मतलब जड़ को ही चेतन बता रहे ना तो कारणों में तो दिखना चाहिए ना ज्ञान कारण गुणपूर्वक कारण पूर्वक ही पूर्व कार्य में देखा जाता है तो कारणों में ज्ञान कहीं भी नहीं दिखता हाँ शरीर को ही चेतन आप मानो तो शरीर के कारणों में कहीं तो ज्ञान दिखाई देना चाहिए ना उसको लेकर कह रहे हैं कारण अज्ञानात कारणों में ज्ञान ना होने से आपका शरीर को चेतन मानना अनुचित है किसका यह अभिप्राय है हाजी हाजी पंचमाभूत यहां उपदान कारण है संवाकरण कर सकते हैं ठीक है शरीरस्य से कारणेशलु अज्ञात ज्ञान अभावात शरीर के जो कारण हैं पंचमाबू उन कारणों में खलु अज्ञात ज्ञान के ना होने से अर्थात ज्ञान अभावत् उनमें ज्ञान नहीं है हाजी क्या कह रहे कारणों में में में कारण शरीर वो तो बाद की बात है ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना का, का शरीर में जो चेतनता दिख रही है ना वो शरीर की है शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं ये कहना चाह रहा उसको बाद में पढ़ लीजिए ना पहले इसको कारणेश्व अज्ञानात को तो समझ लो पहले पहले कारण को समझ लो फिर उसके बाद में कार्य कार्यशु अज्ञानत कार्यशु ज्ञान जो है उसको समझ लेंगे ना पहले एक को तो पूरा कर लो आप क्या कहना क्या चाहते हैं आप हाँ तो ठीक है ना पूरा पढ़ लीजिएगा ना उसके बाद प्रश्न करिएगा तो कह रहे हैं न ही शरीर कारणेशु भूतेषु ज्ञानमस्ति, अस्ती उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं शरीर के कारण जो पंचमा भूत है उनमें ज्ञान नहीं है तस्मात शरीरम चेतनम कथम सियात इसलिए शरीर को चेतन कैसे माना जाए नहीं माना जा सकते न चेतनम इत्यर्ता अर्थात वो चेतन नहीं है कारण कारणों में ज्ञान ना मिलने से कार्य में कहा से आएगा कारणों में ही नहीं है इसलिए आ, तो ठीक है ना हाँ ठीक है इसमें तो कोई बात ही नहीं नहीं हम तो कारणों को दिखा रहे ना कारणों में कहा है दिखाई है ना कारण तो स्पष्ट दिखा रहे हैं क्या हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं पहले इसको पढ़ लो फिर बाद में प्रश्न करना इधर उधर मत जाओ ठीक है आगे पढ़िए कार्यु ज्ञानाथेत उच्चेता पूर्व पक्षी यदि ये कहे कि सूक्ष्म चैतन्यम भूतेषु विद्य वो ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी कहना चाहता है क्योंकि वो कहते हैं कार्यशु जाना कार्यों में ज्ञान देखा जाने से यानी शरीर में ज्ञान दिख रहा है ठीक है ना ये पूर्व पक्षी की सूत्र है कहते हैं हाँ तो चारों से समाधान दिया जा रहा है वहां चारों में है उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष को रखते हुए समाधान दिया जा रहा है ऐसा हाँ जी हाँ हाँ वही है नहीं अब नहीं देखिए चारों सूत्रों से समाधान हो रहा है तो उसमें चारों सूत्रों से उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष को रखकर के समाधान भी तो किया जा सकता है ना हाँ तो चारों सबसे मान लो ना हमें क्यों आपत्ति नहीं है चलिए तो इन चारों में एक वाक्यता दिखा करके ये समझा रहे हैं अतचेद उच्चेता यदि पूर्वपक्षी ये कहे सूक्ष्म भूत विद्यु सूक्ष्म सूक्ष्मता से पंचमा भूतों में चेतनता विद्यमान यदि ऐसा वो कहे सूक्ष्मता से भी भी भी हाँ जी कार्ये शरीरे तद अभिव्यज्य वो शरीर में प्रकट होता है यानी कारणों में सूक्ष्मता से विद्यम है और वो शरीर के बनने पर प्रकट हो होता है अगर ऐसा यदि वो कहे तो पूर्व पक्षी स्पष्ट हो रहा है हाँ जी कहा स्पष्ट हो रहा है आपको यदि एवं यदि ऐसा पूर्व पक्षी मानता है तो कहते हैं अज्ञात उसको स्पष्ट कर रहे हैं तीसरे सूत्र से घटपटादिशु कार्य शु खु अज्ञात ठीक है अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि शरीर में अभिव्यक्त तो होता है क्योंकि कारणों में सूक्ष्मता से चेतनता रहती है तो फिर कहते हैं वो अज्ञानात फिर तो सभी में प्रकट होना चाहिए इसलिए कह रहे हैं घटपटादी शु कार्य अज्ञानात गढ़ा वस्त्र आदि मकान इन सब पदार्थों में ज्ञान ना दिखने से उसमें ज्ञान ना होने से घटपटादय भूतान कार्याणी पकड़ना जी घड़ा वस्त्र आदि भी तो भूतों के कार्य इसमें भी तो होना चाहिए इसमें क्यों नहीं हो रहा है त्र तो न चैतन्यम अभि तत्र अभिव्यक्ति भूतम पर घड़े आदि पदार्थों में तो चेतनता अभिव्यक्त नहीं हो रही है पुनः कथम अनपदेश उच्च थे कैसे हमारे हेतु को अहेतु कहा जा रहा है आपके द्वारा ये तो गलत है ये कहना चाह रहे तो कथम पुनः अनपदेश उच्चते आप हमारे हेतु को अहेतु कैसे कह रहे हो ये अहेतु नहीं हो सकता ये सिद्धांति ने उसका उत्तर दिया फिर कहा अतः इसलिए अन्यत एवं हेतु इति इतिपदेश कहते हैं अन्य खलु ज्ञानम अन्यत का मतलब है वो ज्ञान तदत्र हेतु हेतुरुच्यते उसको यहां हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है अन्यत एवं हेतु हमारा जो हेतु है वो अन्यत है यानी भिन्न है वो भिन्न क्या है ज्ञान है तद हेतु रुच्यते उसको हेतु के रूप में यहां प्रस्तुत किया है जो इंद्रियों में वो ज्ञान नहीं है विषयों में भी वो ज्ञान नहीं है ठीक है ना वो आत्मा में है आत्मा उसको अनुभव कर रहा है यानी वो अलग पदार्थ है। तो यहां अन्य खलु ज्ञानम वो ज्ञान क्या है वो अलग है उन दोनों से अलग है उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियाार्थे व्यो अर्थांतर हेतु इस रूप में हमने प्रस्तुत किया था तो वहां क्या प्रस्तुत किया है प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि को यानी ज्ञान को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है तो प्रत्यक्ष ज्ञानम खल आत्मनो अस्ति और ये जो प्रसिद्धि है ये प्रत्यक्ष है अनुभव हो रहा है ज्ञान के रूप में है अनुभूति के रूप में है और वो आत्मा का है यत तो जो कि नेत्रे मम साधनम वो जो आत्मा कह रहा है वो क्या कहता है नेत्रे मम साधनम आंखें ये मेरे साधन हैं मामा साधनम नेत्रे नेत्र जो है ये मेरे साधन हैं नेत्राभ्याम रूपम अहम जाने आंखों से रूप को जानता हूं ऐसा बोला जा रहा है हम्म क्या नहीं नहीं नहीं वो वो तो ठीक ही है वो साधनम ममा साधनम नेत्रे ऐसा है mama, sadhanam, नहीं नहीं नहीं। हो कैसे होगा ये मेरे को पता नहीं ये ऐसा होगा मम साधनम नेत्रे मेरा साधन जो है ना वो नेत्र है ऐसा है साधन तो एक ही है ना इस रूप में वहां ममा साधनम कहा है दो साधन नहीं है वहाँ एक ही साधन है माधनम नेत्र ऐसा है पकड़ में आ रहे हैं यानी देखिए नेत्रे तो नेत्र के रूप में तो दो है हमें कोई आपत्ति नहीं उन दोनों में एक ही तो इंद्रिय है वो साधनम है इस रूप में प्रस्तुत कर लें नेत्राभ्याम रूपम अहम जाने अब यहां आ, आंखों से दोनों आंख हैं ना इसलिए कह रहे हैं नेत्र रूपम अहम जाने नेत्रों से रूप को मैं जानता हूँ अहम नेत्र उपयोगता मैं नेत्रों का उपयोग करने वाला हूँ रूपस्य उपभोक्ता इति रूप का उपभोग करने वाला हूँ इति ज्ञानमत्र सूत्रे लक्ष्यम इस प्रकार से ज्ञान यहां पर सूत्र में लक्षित है तस्मात हेतु रि इसलिए ये ज्ञान हेतु के रूप में विद्यमान है पूर्व पक्ष उत्तम अनपदेश इस कारण से पूर्व पक्षी के द्वारा जो कहा गया है हमारे हेतु को अनपदेश के रूप में सा एव अनपदेशा वो स्वयं ही अनपदेश को प्राप्त है वो स्वयं ही हेतु को प्राप्त हो रहा है न अस्माकन हम अनपदेशा हमारा कथन अहेतु नहीं है उसका हेतु अहेतु है जो मैंने साध्यसम जो बोला था वो है उसने जो शरीर को ही चेतन माना मान रहा है वो है साध्यसम आपका कथन अनपदेशवाबास है, है हमारा हेतु एतवाबास नहीं है आगे यहां तक स्पष्ट हो गया शंकर मिश्रादि भी अंतिम सूत्रम शंकर मिश्रादि व्याख्याकारों ने अंतिम सूत्र को यानी सातवें सूत्र को पूर्व पक्ष अन्यथा अन्य व्याख्यातम उसको पूर्व पक्ष के रूप में व्याख्या की है वो गलत व्याख्या की है ऐसा वो कहना चाहते ठीक है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा अलग अलग लिखिए चारों का पृथिव्यादि पंचमाभूतों में पृथ्व्यादि पंचमा भूतों में ज्ञान के ना होने से हमारा हेतु अनपदेश नहीं है दूसरे सूत्र का अर्थ लिखिएगा शरीर के समान शरीर के समान घटपटादी कार्यों में शरीर के समान घटपटादी कार्यों में ज्ञान के ना होने से हमारा हेतु ज्ञान के ना होने से अच्छा ये पूर्व पक्षी का ठीक है घट कार्यशु का मतलब है या पर तो मैं तो सिद्धांत के अनुसार अर्थ लिखवा रहा था ठीक है उस अर्थ को काट दीजिएगा ये करिएगा पूरा ही काटना पड़ेगा पृथ्व्यादी पंचमाभूतों में पृथ्व्यादि पंचमा भूतों में सूक्ष्मता से ज्ञान होने से सूक्ष्मता से ज्ञान होने से उसके कार्य शरीरों में चेतनता दिखाई देती है अब स्पष्ट हो गए अब लिखिएगा अज्ञानात का जो मैं पहले लिखवा रहा था वो उल्टा हो गया है अज्ञानाच अब लिखिएगा शरीर के समान शरीर के समान घटपटादी कार्यों में शरीर के समान घटपटादी कार्यों में ज्ञान के ना होने से हमारा हेतु अनपदेश नहीं है हमारा हेतु अनपदेश नहीं है ठीक है अब सातवें सूत्र का अर्थ अन्य हेतु इतनी हमारे द्वारा कहा हुआ हमारे द्वारा कहा हुआ ज्ञान गुण ही हमारे द्वारा कहा हुआ ज्ञान गुण ही आत्मा की सिद्धि में हेतु है और आपका कथन आपका कथन स्वयं अनपदेश है और आपका कथन स्वयं अनपदेश है फर्स्ट हो गए वस्तुत वास्तव में तो आठवां सूत्र वस्तुतः वास्तव में तो अर्थांतरम ही जी अगला सूत्र पढ़ा रहा हूं हाँ बोलिए अर्थांतरम ही अर्थांतर से ये कहते हैं अर्थान्तर ही अर्थान्तर का अनपदेश होता है ही शब्द केवल अर्था सूत्र में जो ही शब्द है हा यह सिद्धांति कहते हैं सूत्र में जो ही शब्द आया है यह केवल अर्थ को बताने के लिए मात्र अर्थ को बताने के लिए है अर्थान्तरम ही को खोला है केवलम अर्थान्तरम। अर्थान्तरम ही का मतलब है केवल अर्थांतर खलु अर्थांतर से अनपदेशा अहेतुर्भवती केवल अर्थांतर निश्चित रूप से अर्थांतर का अनपदेश यानी अहेतु होता है पकड़ में आ रहा है शब्द के रूप में तो पकड़ में आ रहा है ना अब उदाहरण से समझ में आएगा यथा यथा धूमो रासव केवलम अर्थांतरम सन न तस् हेतुर्भवती ये कहते हैं यथा धूमो रासबस्य से केवलम अर्थांतरम धुआं जो है गधे का केवल अर्थांतर है गधा गधा रासब कहते गधा मतलब एक गधा है और एक धुआं है ठीक है ना तो गधे से धुआं केवल अर्थांतर है अलग है बिल्कुल अलग है उस गधे से कोई संबंध नहीं रखता धुआं इसको कहते हैं केवल अर्थान्तर। और अग्नि का अग्नि से धुआं अलग है तो केवल अर्थान्तर नहीं है उससे संबंध रखता है यहाँ अविनाभाव संबंध जहां अविनाभाव संबंध होता है ना वहां आप उसको अनपदेश नहीं कह सकते और जहां अविनाभाव संबंध नहीं होता है ना वहां केवल अर्थांतर होता है तब उसको अनपदेश कह सकते उसको अहेतु कहते हैं यानी गधे की सिद्धि में धुआं अनपदेश है पकड़ में आ रहा है गधे की सिद्धि में धुआं अनपदेश अहेतु है, है। जी? क्या हुआ विचित्र नहीं है क्योंकि आपने ये कहा शरीर शरीर ही चेतन है गधे को इसलिए लिया है कि ये मूर्खतापूर्ण है ना उसका जो कथन जो है जब इंद्रियां स्वयं साधन है और विषय स्वयं विषय है आ? और उन दोनों को ग्रहण करने वाला एक अलग दिखाया जा रहा है वहां पर और आप शरीर को बता रहे हो शरीर भी तो स्वयं वैसा ही है ना शरीर भी तो साधन है तो साधन को ही अब साध्य कैसे बना सकते हो इसलिए अब मूर्ख आदमी को मूर्खता का ही तो उदाहरण देंगे ना नहीं गुस्सा नहीं है अच्छा उदाहरण है बहुत अच्छा है हाँ नहीं नहीं एक तरफ से दोनों तरफ रहे कोई जरूरी नहीं है दो, दोनों तरफ एक, तरफ एक तरफ से तो आपको अविनाभाव संबंध दिखाना होगा तो यहां पर यथा धुआ रासभस्य केवलम अर्थांतरम धुआं जो है गधे से सर्वथा अलग है मतलब सर्वथा भिन्न है यानी के साथ कोई विषय किसी प्रकार का संबंध नहीं है धुआं का इसको केवल अर्थांतर कहते हैं तो केवलम केवलम अर्थांतरम सन केवल अर्थांतर होता हुआ न तस् हेतु का वो कारण दुआ नहीं बनता है ठीक है धूमो न केवलम अर्थांतरम अग्नि के लिए धूमा केवल, का केवल अर्थांतर नहीं है किंतु तत्कार्यम वो उस अग्नि का कार्य भी है अर्थांतर होता हुआ केवल अर्थांतर नहीं है तत्कार्यम उसका कार्य भी है तत्कार्यम सद उसका कार्य होता हुआ अर्थांतरम भिन्न है तस्मात वहने बोधे हेतु इसलिए अग्नि के ज्ञान में वो हेतु बनता है इंद्रिया तदर्थाश्च अर्थांतरा सकती इंद्रिया तदर्थाश्च इंद्रिया और उसके अर्थ ये अर्थांतर हैं केवल अर्थांतर हैं ठीक है जी आत्मन आत्मन अर्थांतरानी संति ऐसा है वो आत्मा से भिन्न है परंतु न केवल अर्थांतरानी परंतु न केवल अर्थांतरानी केवल अर्थांतर भी नहीं है पकड़ में आ रहे हैं हाँ दोबारा देखिएगा इंद्रिया तद आत्मना अर्थांतरानी संति आत्मा के इसको पहले मैंने गलत बोला है हाँ पहले गलत बोला केवल बोला केवल नहीं बोलना यहाँ क्योंकि इंद्रियों के कारण से तो आत्मा की सिद्धि होती है इसलिए वह केवल अर्थांतर नहीं है तो कह रहे हैं इंद्रिया तदर्थाश्च इंद्रियां और उसके अर्थ आत्मन अर्थांतरा सन्ती आत्मा के ये भिन्न पदार्थ हैं परंतु ना केवल अर्थांतराणी यहाँ केवल अर्थांतर नहीं है हेतुत्व उत्ता नहीं हेतु के रूप में कहा गया है इनको किंतु किंतु तत्प्रसिद्धि इंद्रिया प्रसिद्धि प्रत्यक्षत्व इंद्रियात्व प्रत्यक्ष कलु आत्मनो हेतु इति अथो न अनपदेशा ऐसा तो कह रहे हैं परंतु न केवल अर्थांतराणी इंद्रियां और उसके विषय आत्मा से अलग है लेकिन बिल्कुल सर्वथा अलग नहीं है आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं किस रूप में जुड़े हुए हैं उसको समझा रहे हैं हेतुत्व न उक्ता उनको हेतु के रूप में कहा है किस रूप में कहा है तत्प्रसिद्धि तत्प्रसिद्धि उनका ज्ञान तत्प्रसिद्धि का मतलब है उनका तेषाम प्रसिद्धि तत्प्रसिद्धि उनका ज्ञान कैसे इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियों का इंद्रियां और उनके अर्थों की प्रसिद्धि है यानी इंद्रिय और उनके विषयों का ज्ञान है ऐसा संबंध है उनका इंद्रियार्थ प्रत्यक्षत्व इंद्रियार्थ प्रसिद्धि को समझाया है इंद्रियार्थ प्रत्यक्षत्व इंद्रिय और उन विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसलिए इंद्रियार्थ ज्ञानम उसी को खोला इंद्रियार्थ ज्ञानम इंद्रिय और उन विषयों का ज्ञान कलू आत्मा आत्मा को समझने के लिए हेतु हेतु हे के रूप में उक्तम कहा है अतः इसलिए न अनपदेशा वो अनपदेश नहीं है पंक्ति पकड़ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं हाँ हा जी हाँ जी कौन सा उदाहरण धूम धूमो रासभस्य केवलम अर्थांतरम क्यों नहीं बैठ रहा है जी कमाल है मतलब ऐसा धुआं अलग है गधा अलग है तो यहाँ ग... ग... दु... नहीं कोई बात नहीं गधे से धुआं अलग है ठीक है ना तो गधे से अलग है तो केवल अलग है उसके साथ में कोई संबंध नहीं है कार्य हाँ, कारण संबंध अविनाभाव कार्यकार किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है वहां संबंध है, बता हाँ, है। जैसे या तो कार्य कारण संबंध है या पिता पुत्र संबंध है या आप आ, क्या कहते हैं गुरु शिष्य का संबंध है ऐसा किसी भी प्रकार का संबंध तो दिखाना चाहिए ना जैसे अध्यापक और विद्यार्थी का अविनाभाव संबंध है कैसे संबंध है गुरु शिष्य का हाँ जी हाँ जी यदि कोई कोई ऐसा को नाम नहीं पता। जाना जाना दुआ है, वहाँ वहाँ बदा नहीं, कोई नहीं आप... जाना जाना दुआ है है भी रहा हाँ देखिए ऐसा संबंध आप है अरे इसका कोई आपस में कोई पर देखिए देखिए इस तरह का मत देखिएगा ना इसका ऐसा कोई संबंध थोड़ा है आपको सीधा संबंध दिख रहा है पिता पुत्र का संबंध है सीधा दिख रहा है ठीक है ना संबंध संबंध का तात्पर्य क्या है कि वो हो तो नो हाँ जी इसी प्रकार धुआ है ये नहीं है हाँ, नहीं हाँ जी उसका हाँ ठीक है हाँ नहीं होता है ठीक है ये भी एक अनि भाई नहीं है को आप है के रूप में नहीं बदलना नहीं तो नहीं के रूप में रहेगा है है के रूप में रहेगा तो आप ऐसा कहके क्या कहना चाहते हैं है कोई ना कोई संबंध से हमें कोई आपत्ति नहीं है उस कोई ना कोई संबंध तो है ही हम कम मना कर रहे हैं कोई संबंध नहीं ऐसा थोड़ा कह रहे हाँ जी हम ये कहना चाह रहे हैं जिस हाँ जी ना होने का संबंध है अब ना होने का संबंध से क्या लेना दो ना अब ना होने का संबंध तो बहुत सारे पदार्थों के साथ है उसे क्या आप प्रयोजन सिद्ध करोगे है आपने भाई देखिए देखिये संबंध का ना होना अपने आप में संबंध नहीं होता है उसको आपने न्याय दर्शन में पढ़ लिया आपने फिर वापस उसमें क्यों जा रहे हो आप मतलब अब आप ये कहना चाहते हैं अनियम नियम नियम नियम एवं अनियम में भी तो नियम है वे अनियम हमेशा अनियमी रहेगा उसको नियम नहीं बदल सकते नियम के रूप में नहीं कह सकते और जहां संबंध नहीं है तो संबंध नहीं के रूप में होगा उसको संबंध नहीं को अब संबंध के रूप में बदल थोड़ सकते हो आप कोई बात नहीं ठीक है स्पष्ट हो गया आज ये पंक्ति पकड़ में आ रही है आपको पंक्ति को देख लीजिएगा केवल वहां शब्दों को खोल करके समझाया जा रहा है किंतु तत् प्रसिद्धि अर्थात इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थ प्रसिद्धि है उसी इंद्रियार्थ प्रसिद्धि को ही इंद्रियार्थ इंद्रियात्व शब्द से स्पष्ट किया है फिर उसी इंद्रियार्थ को ही इंद्रियार्थ ज्ञानम के रूप में कहा है यानी और अर्थ का ज्ञान कलु आत्मना हेतु आत्मा के लिए वह हेतु बन रहा है इति उक्तम ऐसा हमने कहा है अतः इसलिए न अनपदेशा हमारा वो इंद्रियार्थ ज्ञान वाला जो हेतु है वो अनपदेश नहीं हो सकता ठीक है जी अब सूत्रार्थ लिखिएगा कोई भी भिन्न वस्तु यानी कोई भी भिन्न वस्तु कोई भी भिन्न वस्तु किसी अन्य वस्तु से किसी अन्य वस्तु से केवल भिन्न केवल भिन्न होने मात्र से वह अनपदेश नहीं होता ठीक हाँ, है ये सूत्रार्थ है हाँ जी अनपदेश हाँ सूत्र में अनपदेश है मतलब वह वह अनपदेश होता है हाँ ऐसा वह अनपदेश होता है ठीक है कोई भी भिन्न वस्तु किसी अन्य वस्तु से केवल मात्र भिन्न होने से ही अनपदेश होता है ऐसा है और इसका उल्टा यह हो जाएगा कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु से केवल भिन्न ना होने से वो अन, अनुपदेश नहीं होता है ना होने से न होने से होने से अनुदेश नहीं होता तो यानी तो देखिए कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु से भिन्न होने मात्र से अनपदेश नहीं होता है यह ठीक है पहले ठीक बात है हाँ जी कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु से भिन्न होने मात्र से अनपदेश नहीं होता है अब यह ठीक है और केवल भिन्न होने से अनपदेश होता है ठीक है बस इतना ही रखते हैं, जी, नहीं वो प्रसंग अलग हो जाएगा थोड़ा सा जी, सूत्रार्थ तो दोबारा बताना है ये कहते हैं कोई भी वस्तु किसी आ, कोई भी भिन्न वस्तु या भिन्न ना जोड़ करके कोई भी वस्तु ऐसा भी कर सकते हैं कोई भी वस्तु किसी भिन्न वस्तु से किसी किसी भिन्न वस्तु से केवल भिन्न होने मात्र से केवल भिन्न होने मात्र से अनपदेश होता है हां जी अब इसका उल्टा जो दूसरा अर्थ जो निकलेगा वो आएगा कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु से भिन्न होने मात्र से भिन्न होने मात्र से अनपदेश नहीं होता है स्पष्ट हो गए जी इतने ही रखते हैं। आगे तो ये आ, मतलब ये जो हेतु जो होते हैं वो किस किस प्रकार से हो, हेतु होते हैं कहीं संयोगी हेतु होता है कोई समवायी हेतु यानी संबंध दिखा रहे हैं वहां पर मतलब के भिन्न तो है भिन्न होते हुए भी अलग अलग संबंध होते हैं कहीं समवाय संबंध होता है कहीं संयोगी संबंध होता है कहीं अलग समय से अलग अलग संबंध दिखाए जा रहे पर हाँ जी हाँ जी तो वो उस संबंध से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होता है अब यूं तो आप असंबंध को संबंध कहो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कहो कहते रहो नहीं में भी नहीं में भी है तो है नहीं संबंध नहीं है वो वो संबंध का निषेध हो रहा है संबंध का निषेध कब नहीं संबंध का निषेध को संबंध नहीं कहा जा सकता है तो नहीं नहीं वो वहां तो बोध नियमात नियम नियमा नियम एवा खैर कोई बात नहीं है यानी न... ये कह रहा है, नहीं में भी तो है है है ना इसलिए वो है आ, तो ये तो कोई बात नहीं है ना नहीं का मतलब नहीं है का मतलब है यानी नहीं जो कह नहीं निषेध वाचक है और है जो है वो समुच्चय वाचक है तो आप क्या कहना चाहते इसे क्या सिद्ध करना चाहते हो आ, तो शब्द में उलझा करके क्या मिलेगा आपको तो वो वो तो उस व्यक्ति को आप उलझा सकते हो ना जो इस बात को नहीं जानता है हमको उलझा करके क्या मिलेगा आपको हम तो पकड़ रहे हैं आपकी बात को नहीं है। फिर क्या की है? जो है की। तो ठीक है हमको आप उलझा नहीं सकते यही बात होगी ना हम तो अनियम को नियमी अनियम ही मान रहे हैं ना और स्पष्ट कर ही रहे हैं। उस अनियम को भी नियम कह करके हमारे लिए आप क्या कुछ बहुत आ, मतलब क्या आप सिद्ध कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये कहना चाहते हैं हाँ अगर हम आ, आपकी बात को मान लेंगे तब आप आपकी बात सिद्ध होगी हाँ बात तो ठीक है जी मैं देर से आता हूँ तो वो भी तो टाइम पर ही हुआ है ना <laughs> मैं देर से आता हूँ वो भी तो टाइम पर ही आता हूँ मैं तो ठीक है जी मैं अगर आपकी बात मैं मान लेता तब आप मेरे को हरा सकते या उलझा सकते मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ उसको ठीक है ओंकार करते हैं अच्छा आप बाद में आए क्या पता नहीं चलता ओ ओम। ओम। सबको प्रणाम